चलिए दोस्तों आगे का गाना खत्म हो गया और मैं आपका रेडियो वाला कमेंट मुररारी लाल फिर से आकर बैठ गया सीट पर जम कर समय होतला है 12/19 मिनट और 38 सेकंड जी हां दोस्तों आप सुन रहे लाफ्टर अनलिमिटेड ओनली ऑन उन रेडियो मिस्ट्री सिक्किम 95 एफएम पर जी हां दोस्तों तो एक बार क्या हुआ समीर लाल जी को तो आप जानते ही होंगे उनको तो निश्चित रूप से जानते होंगे अरे वही समीर लाल जी यार अपने जो मिस्ट्री महफिल में वो अक्ष के साथ में कुछ गजल हैं बहुत बड़े जो हैं समीर जी उन ने क्या कुछ उनको कुछ थे अब के लिए से पैसे कब तक देगा तो मुझसे क्यों पूछते हो भाई मैं क्या कोई ज्योतिषी हूं तुमने मेरे को पंडित डीके शर्मावत समझ रखा है एक बार क्या हुआ सुनील लाल जी कुछ लिख रहे थे कविता हुईता लिख रहे थे उनका तो काम ही है लिखते रहना एनी टाइम लिखते रहते वो जो लिख रहे थे कविता बैठे-बैठे अपनी बीवी को बोलते हैं भाभी जी को बोलते हैं मेरी अगली कविता का शीर्षक है आग पानी और धुआं तो उनके धरमपत नहीं कहते हैं, तो सीधे-सीधे क्यों नहीं कहते हैं कि हुक्का है।